सज्जनों तो दूसरे दिन आते ही अर्जुन और गुरु द्रोण का घोर युद्ध होने लगा देर लगती हुई देखकर भगवान बोले पाप करना है बहुत कुछ खेल क्यों हो कर रहे मारना जय रथ को है ना हक समय क्यों खो रहे शीघ्र ही रथ आगे बढ़ाया और अर्जुन व्यू में पहुंच गए तब दुर्योधन गुरु से आकर बोले आचार्य चलाकर कर कपट चाल क्यों मेरा नाश कराते हो मन में कुछ है मुख पर कुछ है दिखलाते हो गुरु द्रोण क्रोध दबाकर बोले कुरुपति व्रथा संदेह है मैं सच्चा ब्रह्म कुमार हूँ पर युवा अर्जुन है और मैं वृद्ध और लाचार हूँ उधर अर्जुन की सुध लेने के लिए धर्मराज ने भीम को भेजा उन्होंने पहुंचते ही गुरुजी का रथ घोड़ों समेत दोनों हाथों पर उठा लिया और गेंद समान उठे ऊपर को घुमा के सीख रही फेंक तो दिया धीमसेन व्यू में पहुंचे ही थे कि माया ऐसी सूर्य डूब गए तब अर्जुन भगवान से बोले माधव तुम्हारे साथ भी हो करुण पूरा प्रण हुआ तब अवश्य ही पांडवों के भाग्य में है दुख लिखा अर्जुन पिता सजाने की तैयारी में थे कि जैद्रथ आकर कहने लगे वीरता से जल मरो शुभ कर्म में है देर क्यों भूल थे जिस कृष्ण पर उसके भी बल को देख लो अर्जुन क्रोध दबाकर भगवान से बोले भगवान दो मुझको क्षमा अपराध कर देना ये फल है मेरे कर्मों का किसी को दोष मत देना सुभद्रा द्रौपदी और ओतरा का भारत पद है पांडव चार ही भाई समझ करना भगवान बड़े जोर से हंसकर बोले पार्थ मत चिंता करो और सूर्य के दर्शन करो देर करना व्यर्थ है अब शीघ्र प्रण पूर्ण करो अर्जुन ने क्रोध ऐसी काटते हुए धनुष ठाकर के कहा ओ दुष्ट देखा कृष्ण के विश्वास का फल क्या हुआ जब उन्हीं का नाम सिर पर काल तेरा आ गया फिर चलाया पार्थ ने अति क्रोध से रुद्रास्त्र को जिसके लग ऐसी ही अलग जयरथ कमस्तक हो गया बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की